आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्कार क्यों न आज फुर्सत के पलों में बात की जाए बच्चों की बच्चे होते हैं मन के सच्चे और इन सच्चे बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ बाल कविता तो शुरुआत करें। पहली कविता है तक धिना धिन तक धिना धिन दिन धिन धिन घोड़ा बोला हिन हिन हिन। दिन दिन दिन दिन घोड़ा बोला हिन्न हिन्द लादो मुझको दाना दाना खाकर दौड़ लगाऊ दाना खाकर दौड़ लगाऊ हाथ न किसी के मैं दिना दिना भिन भिन भिन, भिन मक्खी मच्छर करते भिन भिन भिन एक दूजे से बोले मक्खी मच्छर करते भिन भिन भिन एक दूजे से बोले मीठा देख मैं ललचाऊ उस पर मैं लार टपकाऊ जी हा उस पर मैं लार टपकाऊन दिन छत दिन दिन पर सोई मीना सपनों में तारे गिन गिन गिन छत पर सोई मीना जी हा छत पर सोई मीना सपनों में तारे गिन गिन गिन नील परी बोली मीना से नील परी बोली मीना से तारों की मैं चादर सजाऊ तारों की मैं चादर थपकी देकर तुम्हें दिन दिन दिन दिन तक दिना दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन और अब अब बात करते हैं दूसरी कविता की दूसरी कविता है ढमढमढम ढोल बाजे ढमढम ढम भालू बंदर हिरन हाथी नाचे मिलकर छम छम छम ढोल बाजे डम डम डम भालू बंदर हिरन हाथी नाचे मिलकर छम छम छम बंदरिया ने पहनी पायल बंदरिया ने पहनी पायल पायल बाजे छम छन छन सरकस का जोकर है आया सरकस का जो कर है आया साथ में अपने बांसुरी लाया धुन में उसकी कोयल गाए चिड़िया चहक चहक इतराए धुन में उसकी कोयल गाए चिड़िया चहक चहक इतराए गीत उनके सबके मन को भाए लगी थिरक ने चूचू चुहिया घूमे लहंगा जैसे पहिया लगी थिरक ने चूचू चुहिया घूमे लहंगा जैसे पहिया सारी जानवर झूमते जाए दिन सुहाने उनके आए तभी तभी पहुंचा जंगल का राजा आंख लाल हुई सुनकर बाजा देता हूं मैं सबको सजा देता हूँ मैं सबको सजा छीन लिया सोने का मजा छीन लिया सोने का मजा देता हूँ मैं सबको सजा दहाड़ सुनकर दहाड़ सुनकर वनराजा की सट्टी पिट्टी हो गई सबकी गुम सीधी हो गई सबकी गुम सीधी हो गई लहराती दुम तभी हुआ तभी हुआ एक अनोखा काम शेरने की ढीली शेरने की ढीली गुस्से की लगाम सबको खुश देखकर वह भी गुस्सा अपना भूल गया ढोल की थाप पर वो खुशी से झूम गया खुद ही बजाए ढोल ढमढम नाचे मिलकर सभी छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम तो ये हुई बच्चों की बात बच्चों की कविताओं से एक बार फिर ऐसी ही मस्ती भरी कविताएं लेकर आपके पास आऊंगी कभी फुर्सत ने